तो मोहित जरिया जी का सवाल है महाराष्ट्र से मोहित भाई हाँ। पूछते हैं क्या किसी को बगैर अपना बनाए और बिना किसी और के हुए किसी को टूटकर प्यार करना संभव है बहुत बढ़िया हम्म मोहित भाई ऐसा है हम्म अभी तो प्रेम करना ऐसा है जैसे पेट में कुछ गुड़गुद हो गया <laughs> और हमको प्रेम हो गया सही है तो प्रेम ऐसा है कि हमको कोई तो सुचू तो आ गया और ऐसा तो लगा कि प्रेम हो गया हम्म इसको बहुत ठीक से समझे प्रेम मानव में समझदारी का प्रमाण है बिल्कुल सही। मैं पूर्ण रूप से समझदार हो गया तो मेरे को किसी दूसरे मानव के साथ जीने का क्या तरीका होता है हम्म ऐसा एक तरीका समझ में आता है जिसको मेरे को भी स्वीकार होता है और दूसरे को भी स्वीकार है मेरे लिए भी सुखद है दूसरे के लिए भी सुखद होता है जब मेरे लिए मानव के साथ फ्रिक्शन फ्री यदि मैं फ्रिक्शन फ्री होती जी पाता हूँ तो उसका नाम है कि मेरे में प्रेम पुरुष जीने की योग्यता अभी तो जो कुछ भी है हम देखेंगे। किस प्रकार से प्रेम की कहानी है तभी इससे बहुत सारे प्रश्न आ जाए आप बहुत ठीक से समझ पाएंगे एक छोटी सी कहानी में बताओ कि देखिये एक घर में कोई बच्चा पैदा होता है माता पिता उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगाते हैं जो भी उनकी योग्यता होती है उस अधूरी योग्यताओं के साथ माता पिता जब पूरी श, पूरा तन लगाते मन लगाते धन भी लगाते और उसी परिवार में बड़ा हुआ लड़का या लड़की एक समय के बाद माता पिता के साथ जो संबंध है उसमें उसको रस नहीं आता है क्योंकि तो उसकी योग्यता इस उस प्रकार से नहीं बन पाई कि वो माना मानव के साथ संबंध को पहचान पाए तो रस के अभाव में उस खुशहाली के अभाव में वो अब मित्रों के साथ आ, अपनी मित्रता को बढ़ाता है और वहां पर ये रस को ढूंढता है थोड़े दिनों में पता लगा की वहां पर भी रस आना बंद रहता है इसी बीच में कल्पनाएं बहुत सारी दौड़ा रखी हमने पूरी कथा में किताबों में गानों में फिल्मों में साहित्य में हमको पता लगता है कि रस मिलेगा सेक्स वाले जो लोग हैं चाहे लड़का हो तो लड़की में मिलेगा लड़की में और लड़की है तो लड़के को मिलेगा लड़के में मिलेगा इस प्रकार से जो शारीरिक जो भिन्नताए है उनके आधार पर हमको लगता है की कोई ना कोई ऐसा अच्छा एक संबंध बनेगा पता नहीं है योग्यता विहीन अब हम चलते हैं तो ऐसे उसमें देखेंगे तो ज्यादातर भाग तो इसमें शारीरिक आकर्षण का ही और शारीरिक आकर्षण इतना आता है कि हमको पता नहीं चलता कि हम दिल से प्यार कर रहे हैं या शरीर से प्यार कर रहे हैं। अगर इसको देखेंगे तो ये तो प्रेम तो नहीं कह सकते शारीरिक आकर्षण का दबाव और अब तक जिनके साथ भी हम जिए हैं उनके साथ देने में वो तृप्ति नहीं हुई है तो कोई ऐसा मिल जाएगा जो कि मेरा पूरा ध्यान रख पाएगा और मेरी आवश्यकता की पूर्ति कर पाएगा कौन सी आवश्यकताएं आर्थिक तो आर्थिक राशि जांच करेंगे लेकिन भावनात्मक आध्यात्मिक मानसिक राजनीतिक सामाजिक जितने भी हमारे आवश्यकताएं है। हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अर्थ में हम इस अपेक्षा से किसी जुड़ जाते हैं या उसके बारे में सोचते हैं बड़े मजे के बाद यदि वो तो योग्यताए तब से प्रेम संबंध सफल हो सकता है लेकिन वो भी यदि सिर्फ तो अपेक्षा लेके जुड़ता है <laughs> तो दोनों व्यक्ति एक दूसरे से अपेक्षा करके जुड़ जाते हैं अगर पहले से ही बता दें कि हमारी अपेक्षाएं तो जुड़ेंगे ही नहीं तो पहले बताते हैं कि हमारे अंदर ये योग्यता है कि हम तुम्हारा ध्यान रख सकते हैं तो ऐसा धोकरधड़ी होती है और धोखाधड़ी के साथ झूठ जुड़ने का शुरू बन कर रहे हैं और आगे जाके जब पता चलता है कि इतनी तो योग्यता नहीं तो खुद ही चाहता है कि इस तो ध्यान तो रखने की योग्यता का जो दिखावा हुआ उसके कारण भ्रम हुआ उसमें मूल रूप से यहाँ जीरे थे वहां पर आत आयु के कारण शरीर आकर्षण ये सब मिला जुला जबकि जिस प्रकार से हम प्रेम को तो समझे हैं पूरी तो तो तरह के साथ जीने का कार्यक्रम तो यदि में मानव को ठीक से समझ पाता हूँ मानव की पांच तरह की स्थिति होती है बालक किशोर युवा और वृद्ध इन पांच तरह की स्थितियों में मानव क्या होता है यदि ये मेरे को तो समझ पाता है क्या आवश्यकता है क्या होती है समझ पाता तो मैं अब मेरे में प्रेम पूर्व जीने की मतलब फ्रिक्शन फ्री किसी दूसरे आदमी के साथ हमारा कोई घर्षण ही नहीं होता है ऐसे ऐसे संबंध में जीने की योग्यता जब आ जाती है वो वो शारीरिक आकर्षण के आधार पर नहीं वो मानव को ठीक से समझ पाना और उसकी सभी तरह की जरूरत को पूरा कर योग्यताओं के साथ संपन्न होने चाहिए तो जब प्रकार से प्रेम को देखते हैं तो ये प्रेम बहुत ही खूबसूरत है और ये होता नहीं है कि तो जो हजारों साल से जो हम मान रहे थे कि प्रेम हो जाता है है ना तो मुझे लगता है है कि ऐसा हो जाता है। अपने आप नहीं होता है अपने आप तो वही हुआ कि मैंने बताया पेट में घुड़ हो गया होने का मतलब क्या है यहाँ पर यदि हम समझते हैं तो प्रेम पर जीवना की योग्यता आ जाती करना क्या होता है प्रेम नहीं करना होता है करना होता है समझना उसका जो फलन है वो है जीना उसमें प्रेम जीने की इज्जत आती है एक मोटी मोटी बात रेडियो पर मैं कह देता हूँ सबको प्रेम को फिर से समझना चाहते हैं तो इतने समझ ली मानव होकर आपके अंदर मानव के बारे में कोई भी निगेटिव थाट है है ना मानव होकर मानव विरोधी कुछ भी मानसिकता में आया है इसका मतलब अभी हम हाँ प्रेम प्रयोग जीने की योग्यता में नहीं आए थोड़ा सा जैसे मोहित भाई मैं अनुमान करता हूँ आपकी उम्र शिक्षा की, की होगी युवा होंगे आप तो आज का जो युवा है वो इसी एक आयु के अंदर इस जगह पहुंच जाता है की न बाप बड़ा न भैया और सबसे बड़ा रुपया यदि समय तक हमारी ऐसी तैयार हो तो क्या मोदी आपको लगता है कि किसी के साथ भी आप कभी विश्वास पूर्वक जी किसी के साथ भी कभी जी पाएंगे क्योंकि तो हमारे में अगर इस प्रकार का कोडिंग हो गया है ये कोडिंग पूरी जिंदगी किसी के साथ भी हमारे को विश्वास सम्मान इतने के साथ जीने के लिए नहीं बनाते अब ये सब थांसे तुण थांसे तुण थांसे से बड़ी हो रहा है रहे पूरी दुनिया को आप देखते हो कि वहां पर इस प्रकार से कोई चीजें घटित हो रही है जो कि इस मान मान्यताओं को पुष्ट कर रही है और जबकि आपके अंदर एक समझना है कि आप किसी के लिए हो आप किसी को हो और आप रूप पद बल धन से किसी को जिंदगी लगाना चाहते हो जो आपकी ख्वाहिश होती है लेकिन आपकी ख्वाहिश के अगेंस्ट में ही आपका विचार ऐसा बन गया है कि कोई किसी का नहीं होता है राइट तो ये क्या हवा हमने अभी तक मानव का अध्ययन किया उसमें ये जो अधूरा पाना है इसी कारण हम मानव को ठीक से समझ नहीं पा रहे जब तक मानव को ठीक से समझेंगे नहीं है ना ठीक से समझने का मतलब हमारे पास इसका पूरा सिलेबस है मैनुअल है उसको यदि आप ठीक से समझते तो आपको पता चलेगा कि मानव क्या है और मानव में कैसे मानव में योग्यता को पैदा किया जाता है विश्वास पूर्व जीने के लिए सम्मान पूर्व जीने के लिए स्नेव जीने के लिए यदि इन योग्यताओं को पूरा करने की योग्यता आपने आती है उसका तो नाम है प्रेम हर मानव विश्वास सम्मान स्नेहपूर्वक जीना चाहता है और इसी के लिए आप हैं, जुड़ा है आपके अंदर ये योग्यता आ जाए उसका नाम है प्रेम, प्रेम। अभाव हाँ का नाम प्रेम नहीं है तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते हैं उसका नाम प्रेम नहीं है विश्वास सम्मान इसमें स्नेहपूर्वक आप जीते हो और दूसरे को भी जीने की अवसर या योग्यता भी प्रदान कर सकते हो रुचि योग्यताओं तो आप शिक्षण विश्वास तो सम्मान और मतलब इतना है इसीलिए आपसे जुड़ा लेकिन आप ये योग्यता नहीं इतने इतने थी जो तो नहीं थी इसी का नाम घर्षण हुआ इसी का नाम तो हुआ इसी का नाम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया इसी का नाम जो लैक ऑफ इंटरेस्ट और धीरे धीरे मर गए Hmm. तो अगर सच में ग्रंथोड़ देना चाहते हो उसके hmm. लिए पहला पहला कदम ये है कि मानव क्या है इसको बहुत समझो हम्म ठीक है भाई ब्यूटीफुल तो अब मैं जो कंक्लूड कर पाया हूँ ये कह सकते हैं प्यार होगा तो सबसे होगा वरना नहीं होगा हाँ मतलब सबसे होगा क्या मतलब ये हुआ कि पहले अपने में एक मानसिकता की उदय होना हम्म जिसमें मानव के प्रति विरोध समाप्त होना पहला मुद्दा ये है, है। तो पहले मानव होकर मानव के प्रति विरोध से मुक्त होना जरूरी है उसका नाम उसका नाम है प्रेम फिर उस मानसिकता के साथ अब जो जो भी लोग हमारे संपर्क में हैं मान लीजिए मोहित भाई की कोई तो मतलब मित्र हो तो मित्र के साथ भी पाएंगे विवाह हो तो गया हो पत्नी हो तो पत्नी के साथ भी प्रेम लोग तो जी पाएंगे माँ है तो माँ के साथ पिता है तो पिता के साथ भी प्रेम लोग दिए गए एक बार वो अपने में वो इंस्टॉलेशन हो गया तो उसके बाद सबके साथ प्रेम लोग दिए ये संभव नहीं कि एक में एक के साथ प्रेम घृणा प्रोजे वो होता ही नहीं है घृणा अगर है तो प्रेम नहीं है और प्रेम है तो घृणा नहीं अब ये बात सुन के तो मोहित भाई सोचेंगे क्या बात कही जा रही है लोगों के प्रति घृणाए हैं किसी एक के हम अपने होना चाहते हैं उसको अपना बनाना चाहते हैं तो आ है लेकिन ये यहाँ पर भी अल्टीमेटली अपने में मानव होता है मानव विरोधी मानसिकता से पहले मुक्त होना जरूरी है हम्म और उसके बाद मानव सरोधी मानव के पक्ष में खड़ा होना जरूरी है हम्म अगर ऐसा कर पाते हैं उसके लिए जो भी है इसी के लिए काम करता है अच्छा तो यहाँ पर कई लोग रह रहे हैं देख रहे हैं समझ रहे पूरे देश में दुनिया में लोग अध्ययन कर रहे हैं इसका अध्ययन करके उन्होंने धीरे धीरे विरोधी मानसिकता से मुक्ति के आगे बढ़ रहा है उनका प्रेम प्रेम उदय हो हम्म तो इसको बहुत ही व्यवहारिक तरीके से संभव और हैं लोग हम्म मतलब मानसिकता तो है तो तो हम्म है।, है।, है ना मानव होकर मानव के पक्ष में हो जाना हम्म अभी कैसा हो गया मानव होकर मानव के विरोध में जैसे हिंदू मुस्लिम एक प्रकार का विरोध है महिला पुरुष एक प्रकार का विरोध है अभी अगर आप पिछड़ा बंबई में है तो यहाँ के सब लोगों के मन में यूपी बिहार के लोगों के प्रति विरोध है जबकि मैं तो तो तो देखा उनके सब काम छोटे छोटे काम सारी जो है वो जिसकी बना मुंबई चले ना वो सब यूपी बिहार के लोग करते हैं। लेकिन यूपी बिहार के प्रति इतना क्या? अब ये जो विरोध है ये यूपी बिहार वाले को पता है और उसके बाद जैसे पहले हम किसी ओला टैक्सी में बैठे थे हमारे साथ हमारे मृत्यु है वो मित्र बोले गए यूपी बिहार का हो गया जो ड्राइवर है उसका अंदर भी इस प्रकार से गया रहा। और वो भी ये सोसाइटी निकले गयी है ना जनरेशन टू तो जनरेशन ये बढ़ेगा उसके बाद दुर्घटना घटना इस प्रकार से हम छोटी मोटी छोटी गलती करके घटना का वापस बनाते हैं उसके मूल में देखेंगे यूपी क्या होता है वो भी धरती की निभाती है हम भी धरती की निभाती है हम्म न्यूयॉर्क में रहने वाला भी धरती का निवासी है वो भी मानव ये भी मानो ये इधर इधर भी मानो ये सब मानव है और ये सब सुख गुरु जी जीवन सुखी होते हैं विश्वास के समृद्धि के ही सुखी होते हैं हम सबके पक्ष में खड़ा अभी हमने दो दो है हम सबके साथ खड़े हो जाए एक मानसिकता है हम्म लगा होता है खाली मानने से नहीं होता है वाकई में यूपी बिहार और बम्बई के आदमी है और किन मुद्दों का समानता है और आज जो असमानता है उनको किस प्रकार से समानता के क्रम में सजा सकते हैं क्योंकि तो सारी असमानता या तो शरीर बोलक है और या तो व्यवस्था या शिक्षा के अभाव में है तो व्यवस्था का अभाव होगा तो करेगी की प्रकार का असमानता बना है ना या ना तो ये देखते इसको हम सीखते से समझ सकते राइट ठीक बिलकुल सही